महाभारत शांति पर्व एकोन सप्तत्यधिक शांतिपोन सीशतमोध्याय प्रवृत्ति एवं के कपिल कपिल मार्ग के विषय में शोमरश्मि कपिल कपिलच एवद्योजा मगगा नैसा सर्व लोकेश कचिदस्थिक कपिल ने कहा यम नियमों का पालन करने वाले सन्यासी ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर पर परमात्मा को प्राप्त होते हैं वे इस दृश्य प्रपंच को नस्वर समझते हैं संपूर्ण लोकों में उनकी गति का कहीं कोई अवरोध नहीं होता निर्द्वन्वान निर्नमस्कारा निराशिर बंधना निर्द्वन्दना बुधा विमुक्ता सर्वपापेभ्य चरंती सुचियो मलाह उन्हें सर्दी गर्मी आदि द्वंद्व विचलित नहीं करते वे न तो किसी को प्रणाम करते हैं और न आशीर्वाद ही देते हैं इतना ही नहीं वे विद्वान पुरुष कामनाओं के बंधन में भी नहीं बंधते संपूर्ण पापों से मुक्त पवित्र और निर्मल होकर सर्वत्र विचरते रहते हैं अपवर्गे थ्यागे बुद्धौ कृत निश्चया ब्रह्मा ब्रह्मभूता ब्रह्मण देव वे मोक्ष की प्राप्ति और सर्वस्व के त्याग के लिए अपनी बुद्धि में दृढ़ निश्चय रखते हैं ब्रह्म के ध्यान में तत्पर एवं ब्रह्मस्वरूप होकर ब्रह्म में ही निवास करते हैं विश्व का नष्ट साम लोका सनातना गतिम पराम प्राप्य गारह से प्रयोजनम् उन्हें वे सनातन लोक प्राप्त होते हैं जहाँ शोक और दुख का सर्वथा अभाव है तथा जहाँ रजोगुण अर्थात काम क्रोध आदि का दर्शन नहीं होता उस परम गति को पाकर उन्हें गार्हस्थ्य आश्रम में रहने और यहाँ के धर्मों के पालन करने की क्या आवश्यकता रह जाती है श्यूमरस मे उवाच यद्य परमा का परमा गति गृहस्थान व्यपासनाश्रमो न प्रवर्त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 यथा यथातृत्य सर्वे जीवन्ति जंतव एवं गार्हस्थ्यमाश्रित्य वर्तन इतरा त्रमा जैसे समस्त प्राणी माता की गोद का सहारा पाकर ही जीवन धारण करते हैं उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेकर ही दूसरे आश्रम टिके हुए हैं गृहस्थ एवं ययते गृहस्थ तप्यते तप गारहस्थ्य अस् धर्म से भूलम जन किंचते गृहस्थी यज्ञ करता है गृहस्थी तप करता है मनुष्य जो कुछ भी चेष्टा करता है जिस किसी भी शुभ कर्म का आचरण करता है उस धर्म का मूल कारण गारहस्थ आश्रम ही है प्रजनाद्यवृत्ता सर्वे प्राण प्रतोजना प्रजनम चा पिता न कथचन विद्यते समस्त प्राणधारी जीव संता के उत्पादन आदि से सुख का अनुभव करते हैं परंतु संतान गाथ्य आश्रम के सिवा किसी तरह सुलभ नहीं है यास्त शोर्बिरोषध्यो बहिंट्या औषधिभ्यो बहान प्राणाद कशिन्ह दृश्य कुष्कास कु आदि तीर्ण धान जव आदि औषधि नगर के बाहर उत्पन्न होने वाली दूसरी औषधियाँ तथा पर्वत पर होने वाली जो औषधियाँ हैं उन सब का मूल भी से आश्रम ही है क्योंकि वहीं के यज्ञ से पर्जन्य अर्थात मेघ की उत्पत्ति होती है जिससे वर्षा आदि के द्वारा तीर्ण लता औषधियाँ उत्पन्न होती हैं प्राण प्राणस्वरूप जो औषधियाँ हैं उससे बाहर कोई दिखाई नहीं देता कस्य गिहादिते असद्धानेर कस्वाग्भवे सत्यामोक्षो निये गृहित असद्धानैरप्राग्य सूक्ष्मदर्शन वर्जितराश निराशेरलस श्रात तप्यम स्वरम समृष्ट प्रव्यायापिंडित्डित गृहस्थ आश्रम के धर्मों का पालन करने से मोक्ष नहीं होता है ऐसी किसकी वाणी सत्य होगी जो श्रद्धा रहित, मूढ़ और सूक्ष्म दृष्टि से वंचित हैं अस्थिर आलसी शांत और अपने पूर्वकृत कर्मों से संतप्त हैं वे अज्ञानी पुरुष ही सन्यास मार्ग का आश्रय ले गृहस्थ आश्रम में शांति का अभाव देखते हैं शैलोक्यव हेतु मर्यादा शास्वती ध्रुवा ब्राह्मणोनाम नाम भगवान जन्म प्रभृतिपूज्य वैदिक धर्म की सनातन मर्यादा तीनों लोकों का हित करने वाली एवं ध्रुव है ब्राह्मण पूजनीय है और जन्मकाल से ही उसका सबके द्वारा समादर होता है प्राप्गर्भाध मंत्रा ही प्रवर्तनते दिवजातिषो अविश्रम्भेश्रम्भेष्व्य संशय ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों में गर्भाधान से पहले वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है फिर लौकिक और पारलौकिक सभी कार्यों में निसंदेह उन वेद मंत्रों की प्रवृत्ति होती है दाहे पुनः संशयण संसुते पात्र भोजन एन दान एकवाम पशूनाम वहा पिंडापसुमजन एन मृतक के मृतक के दाह संस्कार में पुनः देह धारण करने में देह धारण कर लेने पर मृत व्यक्ति की तृप्ति के लिए प्रतिदिन तर्पण और श्राद्ध करने में वैतरने के निमित्त गौों अथवा अन्य पशुओं का दान करने में तथा श्राद्ध कर्म में दिए हुए पिंडों का जल के भीतर विसर्जन करने में भी वैदिक मंत्रों का उपयोग होता है इन सब कार्यों के मूल भेद मंत्र है अर्चिस्मतों बर्सद कव्यादा पितरस्त मृतसप्युमें मंत्र मंत्र कारण अर्चिस्मत बदा मृत व्यक्ति के सुख शांति एवं प्रसन्नता के लिए मंत्र पाठ की अनुमति देते हैं मंत्र ही सब धर्मों के कारण हैं। एवं क्रोधबंतो यदा मृत्या पितृदेविजातिषु वे ही वेद मंत्र जब पुकार पुकार कर कहते हैं कि मनुष्य देवताओं पितरों और ऋषियों के जन्म से ही ऋणे होते हैं तब गृहश्रम में रह कर, उन ऋणों को चुकाए बिना किसी का भी मोक्ष कैसे हो सकता है श्रेयाविहीनयन रलन, रलन सण्डितय संप्रवर्तितम वेद परिज्ञानम सत्याभावृतम श्रीहीन और आलसी पंडितों ने कर्मों के त्याग से मोक्ष मिलता है ऐसा मत चलाया है यह सुनने में सत्य सा आभासित होता है परंतु है मिथ्या इस मार्ग में किसी को वेद के सिद्धांतों का तनिक भी ज्ञान नहीं है न वे पापे कृष्यते वाजो ब्राह्मण जयंते वेदशास्त्री ऊर्धव यज्ञ पशु सातर्पित च काम जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों के अनुसार यज्ञ का अनुष्ठान करता है उस पर पापों का आक्रमण नहीं हो सकता और न पाप उसे अपने ओर खींच ही सकते हैं वह अपने किए हुए यज्ञों और उनमें उपयोगी पशुओं के साथ ऊपर के पुण्यलोक में जाता है और स्वयं सब प्रकार के भोगों में तृप्त होकर दूसरों को भी तृप्त करता है वेदान परिभवान साठ्य न नाम महाय पुरुषो त्रिपुरुषो ब्रह्मा ब्रह्मते वेदों का अनादर करने से सठता से तथा छल कपट से कोई भी मनुष्य परब्रह्म परमात्मा को नहीं पाता है वेदों तथा उनमें बताए हुए कर्मों का आश्रय लेने पर ही उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है कपिल हुआ कपिलवाच दर्शम च पौर्णमासम च अग्निहोत्रम च धीमत चातुर्माशा तेसु धर्म सनातन कपिल जी ने कहा बुद्धिमान पुरुष के लिए दर्श पौर्णमास अग्निहोत्र तथा चातुर्मासे आदि के अनुष्ठान का विधान है क्योंकि उनमें सनातन धर्म की स्थिति है अनारंभाशुत शुचयो ब्रह्म संगीता ब्रह्म स्मृत देवाम तर्पय्त अमृत स्वि परंतु जो सन्यास धर्म स्वीकार करके कर्मानुष्ठान से निवृत्त हो गए हैं तथा धीर पवित्र एवं ब्रह्मस्वरूप में स्थित हैं वे अविनाशी ब्रह्म को चाहने वाले महात्मा पुरुष ब्रह्मज्ञान से ही देवताओं को तृप्त करते हैं सर्वभूतात्म भूतभूता पश्यत देवागे मुह्यंती आपदस् पदय सि जो संपूर्ण भूतों के आत्मा रूप से स्थित है और संपूर्ण प्राणियों को आत्मभाव से ही देखते हैं जिनका कोई विशेष पद नहीं है उन ज्ञानी पुरुष का पद चिन्ह ढूँढने वाले उनकी गति का पता लगाने वाले देवता भी मार्ग में मोहित हो जाते हैं चतुर्द्वार पुरुष चतुर्मुखम चतुर्धा चैनमु उदरादुप तेजा द्वार द्वारो बभूषेत मनुष्यों के हाथ पैर बाणी उदर और उपस्थ ये चार द्वार हैं उनका द्वारपाल होने की इच्छा करे अर्थात उन पर संयम रखे वह शास्त्रवाक्यों के अनुसार इन चारों द्वारों के संयम से प्राप्य ऋक् यजुसाम अथर्व चार मुखों से युक्त परम पुरुष को भक्ति योग ज्ञान योग कर्मयोग एवं अष्टांग योग इन चार उपायों से प्राप्त करता है नक्षय दिव्य ना दधितान्य वाजो नियत प्रगृहनाथ क्रुद्धो न चहरे तथ ही तथा तत्पाणी पादं सुगुप्तं बुद्धिमान पुरुष जुआ न खेले दूसरों का धन न ले निज पुरुष का बनाए हुआ अन्न न ग्रहण करे और क्रोध में आकर किसी को मार न बैठे ऐसा करने से उसके हाथ पैर सुरक्षित रहते हैं ना नक्रोशम वृक्षे नृथाविच न पैशुनम जनवाद सत्यव्रतो मितभाषो प्रमत्तम तथा सवार जुगुप सुगुतम किसी को गाली न दे व्यर्थ न बोले दूसरों की चुगली या निंदा न करें मितभाषी हो सत्य वचन भूलें तथा इसके लिए सदा सावधान रहे ऐसा करने से वाक इंद्रिय रूप द्वार की रक्षा होती है नानाशन स्यान्न ना महासन सल साधो भीरागत स्याद यात्रा आहार मेहा त्याद जाठरी द्वार गुप्त ही उपवास न करे किंतु बहुत अधिक भी न खाए सदा भोजन के लिए ललायित न रहे सज्जनों का संग करें और जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अन्न पेट में डाले इससे उधर द्वार का संरक्षण होता है न वीर वीरपत्म विहरहित नारीम न ना चापि नारीम अन भारत झात्मन धारित तथा सोपस्थ द्वारगुप्तिर्भवित वीर युधिष्ठिर अपने धर्म पत्नी के साथ ही विहार करे पराई स्त्री के साथ नहीं अपने स्त्री को भी जब तक वह ऋतुस्नाता न हुई हो समागम के लिए अपने पास न बुलाए और मन में एक पत्नी व्रत धारण करे ऐसा करने से उसके उपस्थ द्वार की रक्षा हो सकती है द्वाराण्य सर्वाणी सुगुप्ताण मनीषण उपस्थम उदरम बाहू वाक चतुर्थी तब ही द्विज जिस मनीषी पुरुष के उपस्थ उदर हाथ पैर और माणी ये सभी द्वार पूर्णतः रक्षित हैं वही वास्तव में ब्राह्मण हैं मोघान्य गुप्तद्वार सर्वाण्य किं तस्य तपसा कार्य किम यज्ञ किम जिसके ये द्वार सुरक्षित नहीं है उसके सारे शुभकर्म निष्फल होते हैं ऐसे मनुष्य को तपस्या यज्ञ तथा तो आत्मचिंतन से क्या लाभ हो सकता है अनुत्तरी वसनम अनुपस्ती साम्यंत तम देवा ब्राह्मणमित जिसके पास वस्त्र के नाम पर एक लंगूठी मात्र है ओढ़ने के लिए एक चादर तक नहीं है जो बिना बिछोने के ही सोता है बाहों का ही तकिया लगाता है और सदा शांत भाव से रहता है उसी को देवता ब्राह्मण मानते हैं द्वंद्वारामेश सर्वेशु या एकोरम ते मुनिहीन परेश अनुध्या तम देवा ब्राह्मणम विदहु जो मुनि शीत उष्ण आदि संपूर्ण द्वंद्व रूपी उपवनों में अकेला ही आनंदपूर्वक रहता है और दूसरों का चिंतन नहीं करता उसे देवता लोग ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं ये नर्विदम बुद्धम प्रकृति विकृति गतिज्ञ सर्वभूता ब्राह्मणू जिसको इस संपूर्ण जगत की नस्फरता का ज्ञान है जो प्रकृति और उसके विकारों से परिचित है तथा जिसे संपूर्ण भूतों की गति का ज्ञान है उसे देवता लोग ब्रह्म मानते हैं अभिय सर्वूतेभ्य सर्वेशाभत सर्वूतात्म भूत तम देवा ब्राह्मण विदहू जो संपूर्ण भूतों से निर्भय है जिसे समस्त प्राणी भय नहीं मानते हैं तथा तो जो सब भूतों का आत्मा है उसी को देवता ब्रह्मज्ञानी मानते हैं नरेजानते दानयज्ञ क्रियाफल अभिज्ञाया चर्व अन्ोचय ते फल परंतु मूढ़ मानव दान और यज्ञ कर्म के फल के सिवा योग आदि के फल का अनुमोदन नहीं करते वे उन मोक्षप्रद समस्त साधनों के महत्व को न जानने के कारण स्वर्ग आदि अन्य फलों में ही रुचि रखते हैं स्वकर्म भी संस्थाता तपोघोरमागत तम सदाचार आश्रित पुराण शाश्वत ध्रुव किंतु पुराण शाश्वत एवं ध्रुव योगिक सदाचार का आश्रय लेकर अपने कर्तव्य कर्मों में परायण रहने वाले ज्ञानियों का तप उत्तरोत्तर तीव्रता को प्राप्त होता है अशक्नुवंतर किंचित धर्मेश निरापद्धर्म आचारोह प्रमादो पराब प्रवृत्मार्गी मनुष्य योगशास्त्र के सूत्रों में कथित यम आदि का अनुष्ठान नहीं कर सकते वह योगिक आचार आपत्तिशून्य प्रमाद रहित है वह कामादि से पराभव को नहीं प्राप्त होता है फलवंते चर्माणिष्टिमंत्रे ध्रुवाणि च विगुणाणि च चलतंति तथा नैकांति काणच योगशास्त्र में कथित कर्म श्रेष्ठ फल देने वाले उन्नति करने वाले एवं स्थाई है तो भी प्रवृत्ति मार्गी मनुष्य उनको गुण रहित निष्फल और अस्थिर समझते हैं गुणाश्चात्र अनुचिता मनुपस्या से ही गुणों के कार्यभूत जो यज्ञ याज्ञादि है उनके स्वरूप और विधि विधान को समझना बहुत कठिन है समझ लेने पर भी उनका अनुष्ठान करना तो और भी कठिन है यदि अनुष्ठान भी किया जाए तो भी उनसे नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है इन सब बातों को तुम भी देखते और समझते हो शिवम रिर्वाच हम यथाच वेद प्रामाण्यम त्यागच सफल हो यथा तौपन्था नो उपतो भगवं शुभ रश्मि ने कहा भगवान कर्म करो और कर्म छोड़ो ये जो परस्पर विरुद्ध दो स्पष्ट मार्ग हैं इनका उपदेश करने वाले वेद की प्रामाणिकता का निर्वाह कैसे हो तथा त्याग कैसे सफल होता है यह आप मुझको बताइए कपिल कपिलवाच प्रत्यक्ष में उपास्यंती भवंत सत्पथे स्थित प्रत्यक्षं तो क्रिया क्रिमत्रस्ती यदत उपासते कपिल ने कहा आप लोग सन्मार्ग में स्थित रहकर यहां योग मार्ग के फल का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं परंतु कर्म मार्ग में रहकर आप लोग जिस यज्ञ की उपासना करते हैं उससे यहां कौन सा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है शिवम रश्मिचम शोमरश्मि रह ब्रह्मण जिज्ञासाथ मिहागत श्रेयस्काम प्रत्यवोचम आर्जवा न विवक्षायाम शिवम ने कहा ब्रह्मण मेरा नाम श्युम है मैं ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से यहाँ आया हूँ मैंने कल्याण की इच्छा रखकर सरल भाव से ही अपनी बातें आपकी सेवा में उपस्थित की है वाद विवाद की इच्छा से नहीं इमं च संशय घोरम भगवान्भ्रवीतुंबे प्रत्यक्ष में पश्यतो भवंत सत्थे स्थितिता किम प्रत्यक्षतम भवत तो यदुपाशते अ तर्कशास्त्रे आगमान यथागम मेरे मन में एक भयानक संशय खड़ा हुआ है इसे आप ही मिटा सकते हैं आपने कहा था कि तुम सन्मार्ग में स्थित रहकर यहाँ मार्ग के फल का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हो मैं पूछता हूँ कि आप जिसकी उपासना करते हैं यहाँ उसका अत्यंत प्रत्यक्ष फल क्या है आप उसका तर्क का सहारा न लेकर प्रतिपादन कीजिए जिससे मैं आगम के अर्थ को जान सकूँ आगम वेदास्तु तर्क शास्त्र वेद मत का अनुसरण करने वाले शास्त्र तो आगम है ही तर्कशास्त्र अर्थात वेदों के अर्थ का निर्णय करने वाले पूर्वोत्तर मीमांसा आदि भी आगम है यथाश्रम उपास आगम तिद्यति सिद्धि प्रत्यक्ष रूपा च्यागम अनिश्चयात जिस जिस आश्रम में जो जो धर्म भीत है वह वहाँ उसी उसी धर्म की उपासना करनी चाहिए उसी उसी स्थान पर उसी उसी धर्म का आचरण करने से वहां आगम सफल होता है एवं शास्त्र के निश्चय से ही सिद्ध का प्रत्यक्ष दर्शन होता है नौना विव निबद्धा ही स्रोत साधना हरियमा कथम विप्रह कुबुद्धिस्त तो भगवी जैसे एक जगह जाने वाली नाव में दूसरी जगह जाने वाली नाव बांध दी जाए तो वह जल के स्रोत से अप्रीत हो किसी को गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा सकती उसी प्रकार पुरजन्म के कर्मों की वासना से बंधी हुई हमारी कर्म कर्ममय नौका हम कुबुद्धि पुरुषों को कैसे भवसागर से पार उतारेगी भगवान यह आप मुझे बताइए मैं आपकी शरण में आया हूँ आप मुझे उपदेश दीजिए न्यागी न संतुष्टो न शोको न अनरापयह न निर्विधि नृत्त हो न प्रवृत्त हो वास्तव में इस जगत के भीतर न कोई त्यागी है न संतुष्ट न शोकहीन है न निरोग न तो कोई पुरुष कर्म करने की इच्छा से सर्वथा शून्य है न आसक्ति से रहित है और न सर्वथा कर्म का त्यागी ही है भवनों तो चरिष्य सोचं च यथा व्यय इंद्रथाता समान समानाः सर्वजंत आप भी हम लोगों की ही भांति हर्ष और शोक प्रकट करते हैं समस्त प्राणियों के समान आपके समक्ष भी शब्द स्पर्श आदि विषय उपस्थित और गृहित होते हैं एम चतुर्ण वर्णा आश्रमा प्रवृद्व एकमाबमान निर्णय एक निरा इस प्रकार चारों वर्णों और आश्रमों के लोग सभी प्रवृत्तियों में एकमात्र सुख का ही आश्रय रहते हैं उसी को अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं अतः सिद्धांत तथा अक्षय सुख क्या है यह बताइए कपिल यद यदाचरते तत्र तत्र तराम कपिल ने कहा जो जो शास्त्र जिस जिस अर्थ का आचरण प्रतिपादन करता है वह, वह सभी प्रवृत्तियों में सफल होता है जिस साधन का जहां अनुष्ठान होता है वहां वहां अक्षय सुख की प्राप्ति होती है ज्ञान प्लावयते सर्वं जो ज्ञानम झनुवर्तते ज्ञापे आ सा विनाशयती प्रया जो ज्ञान का अनुसरण करता है ज्ञान उसके समस्त संसार बंधन का नाश कर देता है बिना ज्ञान के जो प्रवृत्ति होती है वह प्रजा को जन्म और मरण के चक्कर में डालकर उसका विनाश कर देती है भवंतो ज्ञानरो व्यक्तम थर्वत राम आकात्म्यम नाम कस्िदे कदाचित उपपद्यते आप लोग ज्ञानी हैं यह बात सर्वविधित है आप सब ओर से निरोग भी हैं परंतु क्या आप लोगों में से कोई भी किसी भी काल में एकात्मता को प्राप्त हुआ है जब एकमात्र अद्वितीय आत्मा अर्थात ब्रह्म की ही सत्ता का सर्वत्र बोध होने लगे तब उसे एकात्मता का ज्ञान कहते हैं शास्त्र कैचि बाध बलाज्जना काम देशाभिवादंकार वशंगता शास्त्र को यथार्थ रूप से न जानकर कुछ लोग वितंडावाद के ही बल से रागद्वेष से अभिभूत होने के कारण अहंकार के अधीन हो गए हैं या था तथ्यम अभिज्ञाज शास्त्राण शास्त्र दस्य वह ब्रह्मस्ते नरारंभा दम्भमोहानुभा वे शास्त्रों के यथार्थ तात्पर्य को न जानने के कारण शास्त्र दस्यु अर्थात शास्त्रों के अर्थ पर ढाका डालने वाले लुटेरे कहे जाते हैं सर्वव्यापी ब्रह्म का भी अपलाप करने के कारण ब्रह्मचोर की पदवी से विभूषित होते हैं श्रम दम आदि साधनों का कभी अनुष्ठान नहीं करते हैं तथा दंभ और मोह के वश में पड़े रहते हैं न गुण एवं पश्यंते न गुणान ते साम तम शरीराणाम तम एव पराजन वे समम आदि साधनों को सदा निष्पल ही देखते और समझते हैं ज्ञान ऐश्वर्य आदि सद्गुणों की जिज्ञासा नहीं करते हैं उन तमों में शरीर वाले पुरुषों का तमोगुण ही सबसे बड़ा अवलंब है यो यथा प्रकृति जंतु प्रकृति सूगह तस्च कामच क्रोधो दम्भ नृतमत नृत्य में वर्तनते गुणा प्रकृति संभव जिस प्राणी की जैसी प्रकृति होती है उस प्रकृति के वह अधीन होता है उसके भीतर देश काम दोष दम्भ असत्य और मद ये प्रकृतिजनित गुण सदा ही विद्यमान रहते हैं एवं ध्यान पश्यत संतजेजोशुशुभ परतिम अभिपत यत संयम हेता परम गति प्राप्त करने की इच्छा वाले संयमशील यति इस प्रकार सोच विचार कर शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर देते हैं श्योमरश्मीर्वाच सर्वे त्रम्हण शास्त्रतः परिकीर्ति न विज्ञा शास्त्रार्थम प्रवर्तन्ते प्रवृत शुभमश्मि ने कहा ब्राह्मण मैंने यहाँ जो कुछ कहा है वह सब शास्त्र में प्रतिपादित है क्योंकि शास्त्र के अर्थ को जाने बिना किसी की किसी भी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती है यह कस्िन्याय आचार सर्व शास्त्र मिश्रुति यदन्यायम अशास्त्र तदिते शास्त्र श्रुति जो कोई भी न्यायोचित आचार है वह सब शास्त्र है ऐसा श्रुति का कथन है जो अन्यायपूर्ण बर्ताव है वह अशास्त्रीय है ऐसी श्रुति भी सुनी जाती है न प्रवृत्ति ऋत शास्त्रा कदाचिस्ती निश्चय यदन्येदवादेभ्य तदशास्त्र मिथे श्रुति शास्त्र के बिना अर्थात शास्त्र के आज्ञा का उल्लंघन करके कोई प्रवृत्ति सफल नहीं हो सकती यह विद्वानों का निश्चय है जो वैदिक वचनों के विरुद्ध है वह सब अशास्त्री है ऐसा स्तृति का कथन है शास्त्रपेतम पश्यंति बहवो व्यक्तमि शास्त्रदोषा पश्य शोचंती यथा वयम इंद्रियार्थाव सामना सर्वजंतुषु बहुत से मनुष्य प्रत्यक्ष को मानने वाले हैं वे शास्त्र से पृथक इहलोक पर ही दृष्टि रखते हैं शास्त्रोक्त दोषों को नहीं देखते हैं और जैसे हम लोग शोक करते हैं वैसे ही वे भी अवैधिक मत का आश्रय लेकर शोक किया करते हैं आप जैसे ज्ञानियों को भी सब जंतुओं के समान ही इंद्रियों के विषयों का अनुभव होता है एवं चतुर्ण वर्णा आश्रमा प्रवृत्तु एकमाब मान निर्णय सर्वतोतिशम अविज्ञाना इस प्रकार चारों और आश्रमों के जो नवृत्तियाँ हैं उनमें लगे हुए मनुष्य एकमात्र सुख का ही आश्रय लेते हैं उसे ही प्राप्त करना चाहते हैं उनमें से हम जैसे लोग अज्ञान से हत बुद्धि तुक्ष विषयों में मन लगाने वाले तथा तमो से आवृत्त हैं आप उहापोह करने में समर्थ कुशल हैं अतः सार्वदेशिक सिद्धांत के रूप में मोक्ष सुख की अनंतता बताकर अपने मन से हमें शांति पहुंचाई है शख्यम तेक युक्त कृतकृत्न क्रित क्रित सर्व दिंडमात्र व्यपाश्रित चरित विजितात्म वेदवादम विपाश्रि मोक्ष प्रभाषित अपेतन शास्त्रोक जो आपके समान एकाकी योग युक्त क्रिट और मन पर विजय पाने वाला है तथा जो केवल शरीर का अथवा उसकी रक्षा के लिए स्वल्प भिक्षान्न मात्र का सहारा लेकर संपूर्ण दिशाओं में विचरण कर सकता है जिसने न्याय शास्त्र का परित्याग कर दिया है तथा जो संपूर्ण संसार को नाशवान होने के कारण गर्ित समझता है ऐसा पुरुष ही भेद भेदवाक्यों का आश्रय लेकर मोक्ष है साधिकार कह सकता है। दानम अध्यनम यज्ञ प्रजा संतान मार्जव गृह आश्रम के अनुसार जो यह कुटुंब के भरण पोषण से संबंध रखने वाला कार्य है तथा ध्यान स्वाध्याय यज्ञ संतानोत्पादन एवं सदा सरल एवं कोमल भाव से बर्ताव करना रूप जो कर्म है यह सब मनुष्य के लिए अत्यंत दुष्कर है यद्यद्वा कस्य धिकारम च कार्यम निरर्थक यदि यह सब दुष्कर कर्म करके भी किसी को मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ तो कर्ता को धिक्कार है उसके उस कार्य को धिकार है और उसमें जो परिश्रम हुआ वह हो गया अन्यथा क्षा में भगवान स्रोत मंजसा यदि कर्म कांड को व्यर्थ समझकर छोड़ दिया जाए तो यह नास्तिकता और वेदों की अवहेलना होगी अतः भगवान मैं यह सुनना चाहता हूँ कर्मकांड किस प्रकार सुगमता पूर्वक मोक्ष का साधक होगा तत्व स्वे ब्रह्मण उपसन्नोधी भू ये विद तो मोक्ष तथे क्षाम्योपिखित ब्रह्मण आप मुझे तत्व की बात बताइए मैं शिष्य भाव से आपकी शरण में आया हूँ गुरुदेव मुझे उपदेश कीजिए आपको मोक्ष के स्वरूप का जैसा ज्ञान है वैसा ही मैं भी सीखना और जानना चाहता हूँ इत महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि गो कपिलियम एक को न सप्त हम इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में गोकपिलयोपाख्यान विषयक दो सौ उनहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ